चिंतन चापलूसी और प्रशंसा स्वामी आत्मानंद चापलूसी का आज के जमाने में बड़ा बोलबाला है जो काम योग्यता के बल पर नहीं हो पाता चापलूसी उसे आसान बना देती है इसलिए आजकल सर्वत्र झुकाव चापलूसी की ओर दिखाई पड़ता है विद्यार्थी जब देखता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होना उसके भूते की बात नहीं है तो वह संबंधित शिक्षक को चापलूसी करना शुरू कर देता है जब मातहत देखता है कि पदोन्नति की योग्यता उसमें नहीं है तो संबंधित अधिकारी की चापलूसी में लग जाता है मेरे एक परिचित हैं जो कहते हैं कि आज शिक्षा में एक पाठ्यक्रम चापलूसी का भी होना चाहिए और उसे अनिवार्य रखा जाना चाहिए क्योंकि आज चापलूसी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का आवश्यक तंत्र बन गई है और चूँकि सभी लोगों को चापलुसी करना नहीं आता इसलिए वह पाठ्यक्रम में अनिवार्य बना दिए जाने से एक अभाव की पूर्ति हो सकेगी दुनिया में दो प्रकार के लोग ही चापलूसी करते देखे जाते हैं एक तो वे हैं जिनका पेशा ही चापलूसी है और दूसरे वे हैं जो योग्यता के अभाव में इसका सहारा लेते हैं पहली श्रेणी के अंतर्गत वे आते हैं जिन्हें हम भाट या दरबारी कहते हैं इनका पेशा ही मालिक की मालिक को खुश करना होता है और इसके लिए वे सब प्रकार की बातें कह सकते हैं दूसरी श्रेणी के अंतर्गत वे लोग हैं जिनमें योग्यता नहीं होती और वे अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए चापलूसी का अस्त्र पकड़ते हैं इन्हें आजकल भी की भाषा में चमचा भी कहते हैं आजकल पहली श्रेणी के लोगों की संख्या घट रही है जबकि दूसरी श्रेणी के लोग बेतहासा बढ़ रहे हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए चापलूसी का दामन थाम रहे हैं चापलूसी और प्रशंसा इन दोनों में अंतर है वैसे चापलूसी में भी प्रशंसा ही होती है पर चापलूस को प्रशंसक नहीं कहा जा सकता हो सकता है कोई व्यक्ति अतिरंजित प्रशंसा करने का आदि है पर इसी कारण यह आवश्यक नहीं कि वह चापलूस हो प्रशंसक और चापलुस में अंतर यह है कि प्रशंसक केवल प्रशंसा योग्य गुणों की ही प्रशंसा करता है जबकि चापलूस मनुष्य की कमियों और दुर्गुणों को भी प्रशंसा की चासनी में लपेट दिया करता है चापलूस जानता है कि व्यक्ति में यह कमी है या उसमें यह दुर्गुण है पर अपने स्वार्थ को साधने के लिए वह उस कमी या दुर्गुण को उसकी अच्छाई के रूप में पेश करता है जब मैं किसी व्यक्ति की चारित्रिक कमी को जानता हूँ तो मेरा एक तरीका यह हो सकता है कि मैं उसे नज़रअंदाज कर दूं पर चापलूस उसे नज़रअंदाज नहीं करता बल्कि उस पर गुण का मुल्मा लगाता हुआ उसे व्यक्ति के सामने पेश करता है चापलूस की एक खासियत और होती है वह सामने तो कमियों और दुर्गुणों को गुण के रूप में प्रस्तुत करते हुए व्यक्ति की प्रशंसा करता है पर पीठ पीछे बुराई करने से भी नहीं चुकेगा इसीलिए ऐसा चापलूस जब देखता है कि उसका स्वार्थ सध नहीं रहा है तो वह उस व्यक्ति का शत्रु हो जाता है और उसके अहित साधन की भी चेष्टा करता है यह चापलूसी, यह चाटकारिता एक मानसिक रोग है जो चापलूस है और जो चापलूसी पसंद है वे दोनों ही मान मानसिक दृष्टि से रोगी होते हैं ऐसे लोग वस्तुनिष्ठ फैसला नहीं ले पाते चापलूस व्यक्ति स्वाभिमान से रहित होता है उसकी बुद्धि ओछी होती है आत्म प्रशंसा प्रिय व्यक्ति चट चापलूसों के फंदे में पड़ जाता है और अंततोगत्वा अपना विनाश कर बैठता है ऐसा व्यक्ति कान न काक हाउ होता है उससे बचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को यह भान होना चाहिए कि उसे आत्म प्रशंसा का रोग लग गया है और यदि वह इस रोग से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे आत्मविश्लेषण करना सीखना होगा आत्मविश्लेषण चापलूसी की रामबाण दवा है वह हमारा ध्यान अपनी कमियों की ओर आकर्षित करता है आत्मविश्लेषण एक साफ दर्पण के समान है जिसमें हम अपने सही रूप में दिखाई देते हैं जो अपने को सही रूप में देख सकता है वह कभी भी चापलूसी का शिकार नहीं हो सकता फलस्वरूप वह अन्याय अविचार से बच जाता है और साथ ही धन की बर्बादी से भी क्योंकि चापलूसी लोग तो आखिर भौतिक लाभ के लिए ही चापलूसी पसंद व्यक्ति को घेरे रहते हैं